अध्याय 16 चोट दरवाजे के पार आने वाले सालों में हैरी को यह कभी ठीक से याद नहीं रहेगा कि उसने किस तरह से अपनी परीक्षाएं दी क्योंकि हमेशा उसे यह डर सताता रहता था कि किसी भी समय वर्ल्ड मोड दरवाजा खोलकर धड़धड़ाता हुआ अंदर घुसायेगा परंतु दिन गुजरते गए और इस बारे में कोई संदेह नहीं था कि तालाबंद दरवाजे के पीछे फ्लफी अब जिंदा और सही सलामत था मौसम बहुत गर्म था खास पर बड़े क्लासरूम में बहुत गर्मी थी जहां वे अपनी परीक्षा देते थे परीक्षाओं के लिए उन्हें खास नए कलम दिए गए जिन पर नकल विरोधी मंत्र से जादू किया गया था उनकी प्रैक्टिकल परीक्षाएं भी हुई प्रोफेसर फ्लिटविक ने उन्हें अपनी क्लास में एक एक करके यह देखने के लिए बुलाया कि क्या वे अनानास को डेस्क पर डांस करवा सकते हैं प्रोफेसर मैगोनिकल ने उन्हें एक चूहा दिया जिसे नस्वार की डिब्बी में बदलना था पॉइंट इस बात पर दिए गए कि नसवार की डिब्बी कितनी सुंदर थी परंतु अगर इसकी मूछें रह तो मुझे याद करने की कोशिश कर रहे थे कि भूलने वाला काढ़ा कैसे बनाया जाए हैरी ने अपनी तरफ से परीक्षा में अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश की उसने अपने सिर में बार बार उड़ते भीषण दर्द को नजरअंदाज करने की भी कोशिश की जो उसे तब से परेशान कर रहा था जब से वह जंगल की अपनी यात्रा से वापस लौटा था नेविल ने सोचा कि हैरी की परेशानी का कारण परीक्षाओं का तनाव होगा क्योंकि हैरी को नींद नहीं आती थी जबकि सच्चाई तो यह थी कि हैरी को उसका पुराना बुरा सपना जगा देता था फर्क सिर्फ इतना था कि यह सपना पहले से ज्यादा भयानक हो गया था क्योंकि अब इसमें नकापोष आकृति अपने मुंह से खून टपका रही थी रौना पत्थर के बारे में हैरी जितने चिंतित नहीं थे ऐसा शायद जलते हुए निशान नहीं थे। निश्चित से का विचार उन्हें डरावना लगता था परंतु वह उनके सपनों में बार बार नहीं आ रहा था और वे अपने रिविजन में इतने व्यस्त थे की उन्हें इस बारे में चिंता करने का ज्यादा समय ही नहीं था कि स्नेप या कोई और क्या करने की फिराक में था उनकी आखिरी परीक्षा जादू का इतिहास थी। इसमें उन जादूगरों के बारे में सवाल पूछे गए, जिन्होंने अपने आप तलने वाली जादुई कढ़ाइयों का आविष्कार किया था एक घंटे तक सवालों का जवाब देने के बाद वे एक सप्ताह के लिए पूरी तरह से आजाद थे क्योंकि उनकी परीक्षा के रिजल्ट एक सप्ताह बाद आने वाले थे जब प्रोफेसर बिन्स के भूत ने उनसे अपनी कलम रखने और चमड़े के कागज को मोड़ कर देने को कहा तो बाकी लोगों के साथ हैरी भी खुशी का इजहार करने से खुद को नहीं रोक पाया मैंने जितना सोचा था उससे बहुत आसान था हरमाइनी ने कहा जब वे उस भीड़ में शामिल हो गए जो धूप भरे मैदान में जा रही थी मुझे 1637 के आदम भेड़ियों की आचार संहिता या एल्फ्रिक उर्फ उत्साही के विरोध को याद करने की जरूरत नहीं थी हरमाइनी को हमेशा परीक्षा के बाद अपने पेपर के बारे में बात करना अच्छा लगता था परंतु रॉन ने कहा कि इससे परेशान हो जाता है, इसलिए वे लोग फेनी के तंतुओं से छेड़छाड़ कर रहे थे जो गर्म उथले पानी में आराम कर रही थी अब कोई रिविजन नहीं रॉन ने खुशी की सांस छोड़ते हुए कहा और घास पर पूरी तरह पसर गया तुम भी ज्यादा खुश दिख सकते हो हैरी यह पता चलने में भी एक सप्ताह है कि हमने कितना बुरा प्रदर्शन किया है हाल फिलहाल तो चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। हैरी अपना माथा मल रहा था काश मैं जान पाता की इसका क्या मतलब है वह गुस्से से बोला मेरा निशान लगातार दुख रहा है यह पहले भी हो चुका है परंतु इतनी ज्यादा बार कभी नहीं दुका जितना की इस बार मैडम पोम्फरी के पास जाओ हरमाइनी ने सुझाव दिया मैं बीमार नहीं हूँ हैरी ने कहा मुझे लगता है यह चेतावनी है इसका मतलब है खतरा पास आ रहा है रॉन ज्यादा उत्साहित नहीं दिखा मौसम बहुत गर्म था हैरी, आराम करो। ने कहा था। जब तक जान दिया है वह एक बार अपनी टांग नुचवा चुका है इसलिए वो जल्दबाजी में दोबारा कोशिश नहीं करेगा और हैग्रिड डम्बलडोर को धोखा दे ये तभी हो सकता है जब नेवल इंग्लैंड के लिए कुडिच खेलने लगे हैरी ने सिर हिलाया परंतु उसे एक विचार लगातार परेशान कर रहा था ऐसा कुछ था कुछ बेहद महत्वपूर्ण था जो वो करना भूल गया था जब उसने इसका जिक्र किया, तो बोली, "यह परीक्षाओं का तनाव है मैं पिछली रात उठी और रूप परिवर्तन के अपने नोट्स आधे पढ़ गई तब कहीं जाकर मुझे याद आया कि मैं इस विषय की परीक्षा तो दे चुकी हूँ हैरी को यकीन था की उसे परेशान करने वाले विचार का पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं था तभी उसकी नजर एक उल्लू पर पड़ी जो नीले चमकदार आसमान में स्कूल की तरफ उड़कर जा रहा था उसके मुंह में एक चिट्ठी दबी थी ही व्यक्ति था जो से था। कभी को नहीं देगा कभी किसी को नहीं बताएगा कि किस तरफ लफी के पार निकला जाए कभी नहीं परंतु हैरी अचानक उछल कर अपने पैरों पर खड़ा हो गया तुम कहा जा रहे हो रॉन ने अलसाई आवाज में कहा मेरे दिमाग में अभी अभी, अभी एक विचार आया हैरी ने कहा उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था हमें चलकर हैग्रेट से मिलना होगा अभी क्यों हरमायनी ने हाफते हुए पूछा क्योंकि हैरी के साथ चलने के लिए उसे बहुत तेज चलना पड़ रहा था क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह अजीब है? हैरी ने हरी घास के ढाल पर चढ़ते हुए कहा कि हैग्रेड सबसे बढ़कर जो चीज के के तो क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता की कि उसकी किस्मत अच्छी थी जो उसे हैग्रेड मिल गया मैं यह पहले क्यों नहीं समझ पाया तुम्हारे दिमाग में कौन सा विचार आया है रॉन ने पूछा परंतु हैरी मैदान के पार जंगल की तरफ भाग रहा था और उसने कोई जवाब नहीं दिया हैगरेट अपने घर के बाहर आराम कुर्सी पर बैठा हुआ था उसकी पैंट और बाहें ऊपर चढ़ी हुई थी और वह एक बड़े बर्तन में मटर छील रहा था हेलो, उसने मुस्कुराते हुए कहा। परीक्षाए खत्म हो गई है ड्रिंक के लिए समय है हाँ प्लीज रॉन ने कहा परंतु हैरी ने उसकी बात बीच में ही काट दी नहीं हम जरा जल्दी में हैगरेट मुझे तुमसे कुछ पूछना है तुम्हें वो रात याद है था। उसने जब उन तीनों को हैरान देखा तो अपनी बोहे उठाई यह उतना अजीब नहीं है यानी कि गाँव के भी हर बार में बहुत से अजीब किस्म के लोग आते हैं वो ड्रैगन का व्यापार ही होगा और क्या हमने उसका चेहरा बिल्कुल नहीं देखा क्योंकि उसने एक बार भी अपना नकाब के के ट ने कहा याद करने की कोशिश करते हुए उसने त्योरिया चढ़ा ली हाँ उसने पूछा था कि हम क्या करते हैं और हमने उसे बता दिया कि हम यहाँ के रखवाले है उसने हमसे थोड़ी जानकारी ली कि हम किस तरह से जानवरों की देखभाल करते हैं हमने उसे बता दिया और हमने कहा कि हम हमेशा से जो चीज सचमुच चाहते थे वो एक ड्रैगन था और फिर हमें ज्यादा अच्छी तरह याद नहीं है क्योंकि वो हमें लगातार शराब खरीदकर पिलाता रहा देखो हाँ फिर उसने कहा कि उसके पास ड्रैगन का अंडा है और अगर हम चाहे तो उसके लिए ताश खेल सकते हैं परंतु उसे विश्वास होना चाहिए था कि हम उसकी देखभाल कर सकते हैं वो नहीं चाहता था कि कि ड्रैगन ड्रैगन किसी पुराने घर में चला जाए। इस पर हमने उसे बताया कि फ्लफी के बाद को संभालना मुश्किल नहीं होगा। और क्या उसने क्या उसने फ्लफी में दिलचस्पी दिखाई हैरी ने अपनी आवाज शांत रखने की कोशिश करते हुए पूछा हा आपको हॉकुट्स के आसपास भी तीन सिर वाले कुत्ते देखने को कहा मिलते हैं इसलिए हमने उसे बताया केक सो जाएगा। क्या कहा है अरे तुम कहा जा रहे हो हैरी रोना हमारी एक दूसरे से तब तक कुछ भी नहीं बोले जब तक की वो प्रवेश हॉल में आकर नहीं रुक गए जो मैदान के बाद बहुत ठंडा और अंधेरे से भरा लग रहा था हमें डंबलडोर के पास जाना चाहिए हैरी ने कहा हैग्रिड ने उस को बता दिया है कि फ्लफी को पार कैसे किया जाए और वह नकाबपोश आदमी या तो था या स्नेट एक बार को शराब में धुत करने के बाद यह काम आसान रहा होगा मुझे बस यही आशा है कि डंबलडोर हमारा विश्वास कर लें। अगर बैन नहीं रोकेगा तो फिर इस हमारी बात का समर्थन कर सकता है डम्बलडोर का ऑफिस कहाँ है उन्होंने चारों तरफ देखा जैसे वे उम्मीद कर रहे हो कि कहीं कोई साइनबोर्ड उन्हें सही दिशा दिखा देगा उन लोगों को यह कभी नहीं बताया गया था कि कहां रहते हैं, डम्बल वे ऐसे विद्यार्थी को जानते थे जो उनसे गूंजी तुम तो उन तीनों अंदर क्या कर रहे हो यह प्रोफेसर मैकॉनिकल थी जिनके हाथ में बहुत सी किताबें थी हम प्रोफेसर डम्बलडोर से मिलना चाहते हैं हरमाइनी ने थोड़ी बहादुरी से कहा कम तो से कम हैरी और रॉन को तो ऐसा ही लगा प्रोफेसर डम्बलडोर से प्रोफेसर ने दोहराया, जैसे ऐसा करना कोई दस मिनट पहले जा चुके हैं उन्होंने ठंडे स्वर में कहा उन्हें जा दोगे मंत्रालय का एक अर्जेंट उल्लू मिला था और वे तत्काल उड़कर लंदन चले गए वे चले गए हैरी ने दहशत में आकर कहा इस वक्त पोर्टर प्रोफेसर डम्बल बहुत बड़े जादूगर हैं, उनके पास बहुत काम रहते हैं परंतु यह महत्वपूर्ण है तुम जो कहना चाहते हो वह जादू मंत्रालय से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। के बारे में है प्रोफेसर मैगोनिकल ने जो भी उम्मीद की हो वह यह तो नहीं थी जो किताबें वे हाथ में पकड़ी थी उनके हाथ से छूट गई परंतु वे उन्हें उठाने के लिए नीचे नहीं झुकी तुम्हें कैसे पता उनके मुंह से निकला प्रोफेसर मैं सोचता हूँ मैं जानता हूँ कि इसने आ, कि कोई पत्थर को चुराने की कोशिश कर रहा है मुझे प्रोफेसर डम्बल से बात करनी है उन्होंने हैरी को सदमे और संदेह के मिले जुले भाव से देखा प्रोफेसर डम्बल कल लौट आएंगे उन्होंने आखिरी फैसला सुनाते हुए कहा मैं नहीं जानती कि तुम्हें पत्थर के बारे में कैसे पता चला परंतु चिंता मत करो उसे कोई नहीं चुरा सकता उसकी सुरक्षा के उपाय बहुत मजबूत है परंतु प्रोफेसर पोटा मैं जानती हूँ की मैं क्या बोल रही हूँ उन्होंने उसकी बात को काटते हुए कहा वे जुकी और अपनी गिरी ने कहा जब उसे यह विश्वास हो गया कि प्रोफेसर मैगोनिकल इतनी दूर पहुंच गई थी कि उसकी आवाज उन्हें सुनाई नहीं देगी स्नेप आज रात चोर दरवाजे के अंदर जाएगा उसने हर वो चीज पता कर ली है जिसकी उसे जरूरत है और अब उसने डंबलडोर को भी रस्ते से हटा दिया है उसी ने वो चिट्ठी भेजी थी और मैं शर्त लगाकर कह सकता हूं कि जब डंबलडोर वहां पहुंचेंगे और रॉन पीछे घूमे वहां स्नेब खड़ा था गुड आफ्टरनून उसने रेशमी आवाज में कहा वे उसे घूरते रहे इतने सुहाने दिन में आप जैसे लोगों को अंदर नहीं होना चाहिए उसने अजीब तरह से मुस्कुराते हुए कहा हम लोग हैरी ने बोलना शुरू किया और उसे मालूम नहीं था कि वो आगे क्या कहने जा रहा था तुम्हें ज्यादा सावधान रहना चाहिए स्नेप ने कहा इस तरह अंदर घुसे रहने से लोग समझेंगे कि तुम कोई पतमाशी करने जा रहे हो गुरुद्वार अब और ज्यादा पॉइंट गंवाने की स्थिति में नहीं है।, है ना हैरी का चेहरा लाल हो गया वे बाहर जाने के लिए मुड़े परंतु स्नेप ने उन्हें वापस बुला लिया फिर से चेतावनी दे रहा हूँ पॉटर अगर आप कभी रात के समय बाहर घूमे तो मैं तुम्हें स्कूल से बाहर निकलवा कर ही दम लूंगा गुड डे स्नेटाफ रूम की दिशा में बढ़ गया बाहर पत्थर की सीढ़ियों पर हैरी बाकी लोगों की तरफ मुड़ा ठीक है तो अब हमें यह करना है वह जल्दी से फुसफुसाया हम में से एक को स्नेप पर नजर रखनी होगी स्टाफ रूम के बाहर इंतजार करना होगा और अगर वो वहां से कहीं जाए तो उसका पीछा करना होगा हरमानी बेहतर होगा कि यह काम तुम करो मैं क्यों यह साफ है रॉन ने कहा तुम नाटक कर सकती हो कि तुम प्रोफेसर फ्लिटविक का इंतजार कर रही हो उसने ऊंची आवाज में नकल उतारते हुए कहा ओह प्रोफेसर मैं कितनी घबरा रही हूं। मुझे लगता है कि मेरा नंबर का सवाल गलत हो गया है ओह चुप हो जाओ हरमायनी ने कहा पर वह इसने पर नजर रखने के लिए तैयार हो गयी और अब बेहतर होगा हम तीसरी मंजिल के गलियारे के बाहर रहे हैरी ने रोन से कहा चलो परंतु आपा खो दिया मुझे लगता है तुम सोचते हो कि तुम लोगों से पीछे छुड़ाना जादू मंत्रों के समूह से ज्यादा मुश्किल है वे तूफानी अंदाज में बोली बेवकूफी की भी हत होती है अगर मुझे पता चला कि तुम लोग दोबारा इस जगह के पास भी आए हो तो मैं घर द्वार के पचास पॉइंट कम कर दूंगी हाँ हॉल में चले गए हैरी ने इतना ही कहा था कम से कम तो स्नेप के पीछे है तभी मोटी औरत की तस्वीर घूमी और अंदर आई। मुझे अफसोस है, है हैरी उसने बिलकते हुए कहा इसने बाहर निकल आया उसने मुझसे पूछा की मैं क्या कर रही हूँ जब मैंने कहा की मैं फ्लिटविक का इंतजार कर रही हूँ तो स्नेप उन्हें बुलाने के लिए चला गया और मैं अभी निकल पाई हूँ मैं नहीं जानती की स्नेप कहाँ गया तो यह मामला है, है ना हैरी ने कहा बाकी दोनों उसकी तरफ घूरते रहे हैरी का चेहरा पीला था और उसकी आंखें चमक रही थी मैं आज को वहां और पत्थर को पहले हासिल करने की कोशिश करूंगा तुम पागल हो गए हो रॉन ने कहा तुम ऐसा नहीं कर सकते हरमाइनी ने कहा मैं गोनिका और इसने अपने जो कहा है उसके बाद भी तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा तो उससे क्या फर्क पड़ता है? हैरी चिल्लाया क्या तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है अगर स्नेप उस पत्थर को चुरा लेता है तो वर्डमोट वापस आ जाएगा क्या तुमने नहीं सुना कि तब माहौल कैसा था जो अपना साम्राज्य बनाने की कोशिश कर रहा था फिर कोई हॉगवर्स नहीं रहेगा जहां से किसी को निकाला जा सके वो ऐसे मटिया मेट कर देगा या काले जादू के स्कूल में बदल देगा क्या तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है की पॉइंट गंवाने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्या तुम्हें लगता की अगर गरोद्वार हाउस कप जीत लेगा तो तुम्हें और तुम्हारे परिवारों को छोड़ देगा अगर मुझे पत्थर पाने से पहले पकड़ लिया जाएगा तो मुझे डस्क्री परिवार के पास जाना पड़ेगा और वहां बैठकर वॉल्डेमोड का इंतजार करना पड़ेगा यानी कि मैं कुछ समय बाद मरूंगा क्योंकि यह बात तो तय है कि मैं शैतानी काले जादू का कभी साथ नहीं दूंगा मैं आज रात चोर दरवाजे के पार जा रहा हूँ और तुम दोनों चाहो जो कहो मैं रुकने वाला नहीं हूँ तुम्हें तो याद है वोट ने मेरे मम्मी डैडी को मार डाला है उसने उनकी तरफ तम कर देखा तुम ठीक कह रहे हो हरमाइनी धीमी आवाज में बोली मैं अपना दृश्य चोगा पहन कर जाऊंगा हैरी ने कहा मेरी किस्मत अच्छी थी जो मुझे वापस मिल गया परंतु क्या यह हम तीनों को छुपा लेगा रॉन ने कहा। क्या हम तीनों को छोड़ो भी तुमने यह कैसे सोच लिया कि हम तुम्हें अकेले जाने देंगे बिल्कुल नहीं हरमाइनी ने तेजी से कहा तुमने यह कैसे सोच लिया की तुम हमारे बिना पत्थर तक पहुंच जाओगे बेहतर होगा मैं जाऊं और अपनी किताबी देख लू शायद उसमें कोई काम की चीज मिल जाए परंतु अगर हम पकड़े गए तो तुम दोनों को भी निकाल दिया जाएगा अगर मेरे हाथ में हो तो ऐसा नहीं होगा हरमाइनी ने गंभीरता से कहा। ने मुझे मुझे गोपनीय रूप से बताया कि मुझे उनकी परीक्षा में 112 सौ बारह मिले हैं इसके बाद वे लोग मुझे बाहर नहीं निकाल सकते डिनर के बाद वे तीनों हॉल में तनाव की हाल में अलग बैठे रहे किसी ने उन्हें तंग नहीं किया क्यूँकी वैसे भी गुरुद्वार का कोई विद्यार्थी अभरी से बात नहीं करता था यह पहली रात थी जब वह इस बात से परेशान नहीं हुआ हरमाइनी अपने नोट्स पलट रही थी और आशा कर रही थी कि जिन जादू टोनों और मंत्रों का मुकाबला करने वे जा रहे थे वे उसके पढ़े हुए हूँ हैरी और रॉन ने आपस में ज्यादा बातें नहीं की दोनों ही इस बारे में सोच रहे थे कि वे क्या करने जा रहे थे धीरे धीरे लोग सोने चले गए और कमरा खाली हो गया बेहतर होगा कि तुम चोगा ले आओ रॉन बुद्ध बुद जब ली जॉर्डन आखिरकार अंगड़ाई और जमाई लेता हुआ वहां से चला गया हैरी ऊपर की मंजिल पर अपने अंधेरे कमरे की तरफ भागा उसने चोगा बाहर निकाला तभी उसकी निगाह उस बासुरी पर पड़ी जो ने उसे क्रिसमस पर दी थी। उसने है वा की हम तीनों ढक रहे हैं अगर फिल्ज को हमें हम से किसी का भी पैर बिना शरीर के चलते दिख गए तुम क्या कर रहे हो कमरे के कोने से एक आवाज आई एक कुर्सी के पीछे से नेवल प्रकट हुआ उसके हाथ में उसका मेढक ट्रेवर था जो फिर से आजाद चेहरों की तरफ घूर रहा था तुम फिर से बाहर जा रहे हो उसने कहा नहीं, नहीं, नहीं। हरमायनी बोली नहीं हम नहीं जा रहे हैं तुम जाकर सो क्यों नहीं जाते नैविल हैरी ने दरवाजे के पास लगी पुराने जमाने की घड़ी देखी अब और ज़्यादा समय बर्बाद करना ठीक नहीं था सकते नेविल ने कहा ने कहा यह महत्वपूर्ण है परन्तु नेविल किसी खतरनाक काम को करने के लिए खुद को मजबूत बना रहा था मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा उसने कहा और जल्दी से तस्वीर के छेद के सामने खड़ा हो गया मैं मैं तुमसे लड़ूंगा नेविल रोन पड़ा। पड़ा से हट जाओ और मूर्ख मत बनो। मुझे मत कहो, नेविल बोला। मुझे नहीं लगता कि तुम लोगों को कोई और नियम तोड़ना चाहिए और तुम ही ने तो मुझे कहा था कि मुझे लोगों का मुकाबला करना चाहिए हाँ परंतु हम लोगों का नहीं रोन ने परेशान होकर कहा नेविल तुम नहीं जानते कि तुम क्या कर रहे हो उसने एक कदम आगे बढ़ाया तो नेविल ने अपने मेंढक को नीचे गिरा दिया जो कूद ओझल हो गया आ मुझे मानने की कोशिश करो नेविल ने अपनी मुठ्ठिया तान कर उन्हें हवा में लहराते हुए कहा मैं तैयार हूँ हैरी हरमाइनी की तरफ मुड़ा कुछ करो उसने बेचैनी से कहा हरमाइनी आगे आई मुझे, सच मुझ, सच मुझे बहुत दुख है। उसने अपनी छड़ी उठाई पैट्रीफिकस टो टैलस अपनी छड़ी नेविल की तरफ करते हुए वह चीखी नेविल के हाथ पैर इकट्ठे बंध गए उसका पूरा शरीर सख्त तो हो गया वह जहां खड़ा था वहां से झूला और फिर चेहरे के बल नीचे गिर गया लकड़ी के किसी तख्ते की तरह हरमायनी ने भागकर उसे सीधा किया नेविल के जबड़े जुड़ गए थे इसलिए वो बोल नहीं सकता था सिर्फ उसकी आंखें हिल रही थीं और उनकी तरफ दहशत से देख रही थीं। तुमने उसके साथ क्या किया है? हैरी फुसफुसाया यह पूर्ण शरीर बंधन है हरमाइनी ने दुख से कहा ओ नेविल मुझे बहुत अफसोस है और कोई चारा नहीं था नेविल समझाने के लिए वक्त नहीं था हैरी ने कहा तुम बाद में समझ जाओगे नेविल रॉन ने कहा जब वे उसे लांघते हुए निकले और उन्होंने अपना परंतु उन्हों तो पर बंदा छोड़ना उन्हें कोई बहुत उन्हें फिल्च की तरह लग रही थी और हवा की हर आहट उन्हें अपनी तरफ आते पीट की आवाज लग रही थी पहली सीढ़ियों पर चढ़ते समय उन्होंने देखा कि की मिसेज नॉरिस ऊपर की तरफ घूम रही है अच्छा उसे लात मार दू सिर्फ एक बार रॉन हैरी के कान में फुसफुसाया, परंतु हैरी ने अपना सिर हिलाया जैसे से सांप से जैसी आंखें अब तक कोई और नहीं मिला जब तक तीसरी मंजिल की सीणियों पर नहीं पहुंच गए पीर बीच रास्ते में लटका हुआ था और गलीचे को ढीला कर रहा था ताकि लोग फिसल जाए जब वे उसकी तरफ बड़े तो उसने अचानक कहा कान है उसने अपनी दुष्टकाली आंखें सिकोड़ी हालांकि मैं तुम्हें देख नहीं सकता परंतु मैं जानता हूँ कि तुम यहीं कहीं हो क्या तुम पिशाच हो, या कोई जिन जानवर हो वह हवा में ऊपर उठा और वहां तैरते हुए उनकी तरफ बोलता रहा अगर यहाँ कोई अदृश्य चीज घूम रही है तो फिल्ज को बुलाना चाहिए मुझे बुलाना ही चाहिए हैरी के दिमाग में अचानक ही विचार आया प्लीज उसने करकश फुसफुसाहट में कहा खूनी नवाब किसी कारण से अदृश्य होकर घूम रहे हैं पीस को इतनी जोर का झटका लगा कि वो हवा से लगभग गिर गया वो समय रहते संभल गया और सीढ़ियों से एक फुट ऊपर तैरने लगा बहुत अफसोस है महामहिम नवाब साहब सर उसने मक्खन लगाने वाली आवाज में कहा मेरी गलती है मैंने आपको नहीं देखा जाहिर है मैंने नहीं देखा आप अदृश्य जो थे पीस के छोटे से मजाक को माफ कर दीजिए सर मुझे यहाँ पर एक काम है पीस हैरी फटे जैसी आवाज में बोला इस जगह ऐसी आज रात दूर रहो ऐसा ही करूंगा सर मैं निश्चित रूप से ऐसा ही करूंगा। पीर ने दोबारा हवा में ऊपर उठते हुए कहा आशा है आपका काम सफल होगा नवाब साहब मैं आपको परेशान नहीं करूंगा और वह वहां से तेजी से बढ़ गया बहुत अच्छे हैरी रॉन फुसफुसाया। कुछ पल बाद वे लोग वहां पहुंच गए तीसरी मंजिल के गलियारे के बाहर और दरवाजा पहले से ही थोड़ा खुला हुआ था यह देखो हैरी ने धीरे से कहा इसमें पहले ही फ्लफी के पार चला गया है खुले दरवाजे को देखकर अचानक उन तीनों को एहसास हुआ कि उनके सामने कितनी बड़ी चुनौती थी चोगे के नीचे हैरी बाकी दोनों की तरफ मुड़ा अगर तुम वापस जाना चाहो तो मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा उसने कहा, तुम चोगा वापस ले जा सकते हो, मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है बेवूफी की बातें मत करो रॉन ने कहा हम भी चल रहे हैं हरमाइनी बोली हैरी ने दरवाजा खोला जैसे ही दरवाजे की आवाज आई एक धीमी गरजती गुर्राहट उनके कानों में पड़ी की सभी तीन नाकें उनकी दिशा में पागलों की तरह सूंघ रही थी हालांकि छोड़ गया होगा जैसे ही संगीत बजना बंद होगा वह इसी पल जाग जाएगा हैरी ने कहा तो फिर संगीत शुरू उसने हेग्रेट की बासुरी को अपने होठो से लगाया और फूक मारी सच कहा जाए तो कोई सुरीली धुन नहीं थी परंतु संगीत की पहली तान से ही जानवर की आंखें झुकने लगी हैरी ने सांस तक नहीं ली धीरे धीरे कुत्ते की गुर्राहटें रुक गईं। वो अपने पंजों पर लड़खड़ाया और घुटनों के बल गिरा फिर वो जमीन पर लुढ़का और गहरी नींद में सो गया बचाते रहो रॉन ने हैरी को चेतावनी दी जब वे चोगे से बाहर निकलकर चोर दरवाजे की तरफ बढ़े कुत्ते के दर्त्यकार सिरों के पास से गुजरते समय वे उसकी गर्म बदबूदार सास को महसूस कर सकते थे मुझे लगता है हम लोग दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाएंगे रॉन ने कुत्ते के पीछे झांकते हुए कहा तुम पहले जाना चाहती हो हरमाइनी नहीं मैं नहीं ठीक है रॉन ने अपने दांत किटकिटाते सावधानी से कुत्तों के पैरों के ऊपर निकल गया वह झुका और उसने चोर दरवाजे का छल्ला खींचा जो ऊपर उठा और दरवाजा खुल गया तुम्हें क्या दिख रहा है हरमाइनी ने चिंता से पूछा कुछ नहीं सिर्फ अंधेरा नीचे उतरने का कोई रास्ता नहीं है हमें सीधे नीचे कूदना पड़ेगा री अब भी बांसुरी बजा रहा था उसने रॉन का ध्यान खींचने के लिए अपना हाथ हिलाया और खुद की तरफ इशारा किया तुम पहले जाना चाहते हो क्या सचमुच रॉन ने पूछा मैं नहीं जानता कि यह कितना गहरा है बांसुरी हरमाइनी को दे दो ताकि वह इसे सुलाए रख सके हैरी ने बांसुरी उसे दे दी कुछ पलकी इस खामोशी के दौरान कुत्ता हिला और घुर्राया परंतु जैसे ही हरमायनी ने बासुरी बजाना शुरू किया वो फिर से गहरी नींद में सो गया हैरी उसे लांगता हुआ गया और उसने चोर दरवाजे में नीचे देखा तो लट्टी कांगलियों के बल नीचे नहीं लटकने लगा रॉन की तरफ देखा और कहा अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे पीछे मताना सीधे उल्लू खाने में जाना और हेडविक को डम्बल डोर के पास भेज देना ठीक है ठीक है रॉन ने कहा अशा है एक मिनट में मिलेंगे और हैरी ने अपने आप को छोड़ दिया ठंडी नम हवा उसके पास से गुजरी जब वह नीचे और नीचे गिरता गया और फिर एक अजीब दबी आवाज के साथ वह किसी नरम चीज पर गिरा वह उठा और उसने चारों तरफ टटोला क्योंकि उसकी आंखें अंधेरे में देख नहीं पा रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी तरह के पेड़ पर बैठा हुआ था सब ठीक है खुला चोर दरवाजा उसे डाक टिकट के आकार जितना दिख रहा था और उसने उसकी रोशनी की तरफ देख कहा यह नर्म जगह है तुम नीचे कूद सकते हो रॉन तत्काल कूद गया वह हैरी के पास में ही पसर गया यह क्या है उसके पहले शब्द थे पता नहीं किसी तरह का पेड़ लगता है मुझे लगता है इसलिए संगीत थम गया कुत्ता जोर से भौका परंतु हरमाइनी पहले ही नीचे कूद चुकी थी वह हैरी के दूसरी तरफ कूदी हम लोग स्कूल से मिलो नीचे होंगे उसने कहा हमारी किस्मत अच्छी है कि अब पेड़ यहाँ पर है ना रोन ने कहा किस्मत अच्छी है हरमाइनी चीखी तुम दोनों अपनी तरफ देखो तो सही वह ऊपर उछली और जूझते हुए कूदी थी चारों तरफ सांप की तरह लताएं जमाने लगा था जहां तक हैरी और रॉन का सवाल था उनके पैर पहले ही बड़ी लताओं में कसकर बन चुके थे और उन्हें पता तक नहीं चला था पेड़ उस पर अपनी पकड़ मजबूत कर पाए इससे पहले हरमाइनी ने अपने आप को छुड़ा लिया वो दहशत से देख रही थी कि उसके दोनों दोस्त पेड़ के चंगुल से बचने के लिए बेतहाशा जूझ रहे थे परंतु वे उससे जितना लड़ रहे थे ने आदेश दिया मैं जानती हूं यह क्या है ये शैतानी फंदा है अरे बड़ी खुशी की बात है कि हम इसका नाम जानते हैं इससे बहुत मदद मिली रौन ने चिड़ कर कहा वो पीछे की तरफ झुका हुआ था और कोशिश कर रहा था कि पेड़ उसकी गर्दन पर अपनी लताएं न लपेट ले चुप्रहो मैं याद करने की कोशिश कर रही हूँ कैसे मारा जाए हरमाइनी बोली अच्छा जल्दी करो मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ हैरी ने हाफते हुए कहा और वो पेड़ के साथ कुश्ती लड़ने लगा जो उसके सीने के चारों तरफ शिकंजा कस रहा था शैतानी फंदा शैतानी फंदा प्रोफेसर प्रउ ने क्या कहा था वह अंधेरे और नमी को पसंद करता है तो फिर आग जलाओ हैरी का गला रूल गया था हाँ सही है पर हमारे पास लकड़ी नहीं है हरमाइनी अपने हाथ मलते हुए चीखी क्या तुम पागल हो गई हो रोन पूरी ताकत से चीखा तुम जादू करनी हो या नहीं हूँ कैसे नहीं हरमाइनी ने कहा और उसने अपनी छड़ी झटके से बाहर निकाली तथा प्रयोग, प्रयोग उसने स्नेप पर किया था कुछ ही पल में हैरी और रोन ने महसूस किया कि पेड़ की लताओं की पकड़ ढीली हो रही है और पेड़ रोशनी तथा गर्मी से दूर सिकुड़ रहा है सिकुड़ते और अंदर धसते हुए उसने उनके शरीर को छोड़ दिया और वे उसके चंगुल से छूटकर बाहर आ गए हरमायनी हमारी किस्मत अच्छी है कि तुम जड़ी बूटी का ज्ञान क्लास में ध्यान देती हो हैरी ने कहा जब वो अपने चेहरे का पसीना पोचते हुए उसके पास दीवार के किनारे तक आया हाँ रॉन ने कहा और हमारी किस्मत अच्छी है कि हैरी संकट में अपनी बुद्धि नहीं खोता हमारे पास लकड़ी नहीं है कसम से इस रस्ते से हैरी ने पत्थर के एक गलियारे की तरफ इशारा करते हुए कहा जो आगे बढ़ने का इकलौता रस्ता था अपने कदमों की आहट के अलावा उन्हें सिर्फ दीवार पर नीचे गिरते पानी की हल्की कलकल सुनाई दे रही थी गलियारा उन्हें झटका लगा जब उसे उन ड्रैगनों की याद आई जो जादूगरों के बैंक में तिजोरियों की रक्षा कर रहे थे अगर उन्हें कोई ड्रैगन मिल गया एक बड़ा ड्रैगन नोबर्ट के बारे में ही उनका अनुभव बहुत बुरा था क्या तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है रोन फुसफुसाया हैरी ने सुना ऊपर से सरसराहट और की हल्की आवाजें आ रही थीं। क्या तुम्हें लगता है या यह कोई भूत है? मुझे नहीं लगता मुझे लगता है यह पंखों की आवाज है आगे रोशनी है मुझे कुछ हिलता हुआ नजर आ रहा है वे लोग गलियारे के छोर पर पहुंच गए और उनके सामने तेज रोशनी से भरा एक कमरा था जिसकी छत मेहराबदार थी उसमें रत्नों की तरह चमकते छोटे पक्षी भरे थे जो पंख फड़फड़ाते हुए एक दूसरे से टकराते हुए कमरे में चारों तरफ उड़ रहे थे कमरे के दूसरी तरफ लकड़ी का एक भारी दरवाजा था क्या तुम्हें लगता है कि अगर हम कमरे को पार करेंगे तो वे हम पर हमला कर देंगे रॉन ने कहा शायद हैरी ने कहा वे बहुत खुंखार तो नहीं दिख रहे हैं परंतु मुझे लगता है कि अगर उन सब ने इकट्ठा हमला बोल दिया तो खैर हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है मैं दौड़ लगाता हूँ उसने गहरी सांस ली हाथों से अपना चेहरा ढका और कमरे पर दौड़ लगा दी उसे उम्मीद थी कि, कि किसी भी पल तेज चोंच और पंजे उसे नोचने लगेंगे, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ वह दरवाजे तक सकुशल पहुंच गया उसने हैंडल खींचा परंतु उस पर ताला लगा था बाकी दोनों उसके पीछे आए उन्होंने दरवाजे को खींचा और धक्का दिया परंतु वो हिलने को तैयार तक नहीं था तब भी नहीं जब हरमाइनी ने अपने अलो मोरा मंत्र का प्रयोग किया अब क्या करें रौन ने ये पक्षी ये यहाँ सिर्फ सजावट के लिए नहीं हो सकते हरमाइनी बोली उन्होंने ऊपर उड़ते पक्षियों को देखा वे चमक रहे थे परंतु क्या चमक रहा था ये पक्षी नहीं है, हैरी ने अचानक कहा यह तो चाबियां हैं, पंख लगी चाबियां ध्यान से देखो तो इसका मतलब है उसने कमरे में चारों तरफ देखा जब बाकी दोनों लोग चाबियों के झुंड को देख रहे थे हाँ देखो जादु झाड़ुए रखी है हमें चाबी को पकड़ दरवाजे में लगाना है परंतु यहाँ तो सैकड़ों चाबियां हैं रॉन ने दरवाजे पर लगे ताले की जांच की हमें एक पुरानी सी बड़ी शायद चांदी की जैसा यह हैंडल है चाबी की तलाश करना है तीनों ने एक एक जादुई झाड़ू उठा ली और हवा में ऊपर उठकर चाबियों के बादल के बीच उड़ने लगे उन्होंने झपटकर उन्हें पकड़ने की कोशिश की परंतु जादुई चाबियां इतनी तेजी से दूर जाती थी और गोता लगाती थी, थी कि उन्हें पकड़ना लगभग असंभव लग रहा था हेरी सौ सालों में सबसे कम उम्र का खोजी यू ही नहीं था उसमें ऐसी चीजें देखने की काबिलियत थी जो दूसरों को नहीं दिखती थीं। एक मिनट तक इंद्रधनुषी पंखों के तूफान में उड़ने के बाद उसने चांदी की एक बड़ी सी चाबी देखी जिसका पंख मुड़ा हुआ था जैसे उसे पहले भी किसी ने पकड़ा हो और चाबी की छेद में बेदर्दी से डाला हो वह वाली हैरी ने उन दोनों को बताया वह बड़ी वाली वहां पर नहीं वह चमकते नीले पंखों वाली जिसके एक तरफ के पंख मुड़े है रन दिशा में तेजी से गया जिधर हैरी इशारा कर रहा था छत से टकराया और अपनी झाड़ू से लगभग रोको और मैं इसे पकड़ने की कोशिश करूंगा ठीक है अभी रॉन ने गोता मारा हरमाइनी ऊपर की तरफ उछली चाबी ने दोनों को चकमा दिया और हैरी उसके ठीक पीछे चल दिया वह दीवार की तरफ तेजी से उड़ी हैरी आगे झुका और एक बुरी सी तेज आवाज के साथ उसने उसे एक हाथ से दीवार पर दबोच लिया रोना हम की खुशी से चहकती आवाजें ऊंचे कमरे में चारों तरफ गूंजने लगी वे तेजी से नीचे उतरे और हरी दरवाजे की तरफ भागा चाबी उसके हाथ में फड़फड़ा रही थी उसने उसे ताले में घुसाया और घुमाया वह लग गई जिस पर ताला खुला चाबी दोबारा उड़ गई और अब वह बुरी तरह घायल दिख रही थी क्योंकि उसे दो बार पकड़ा जा चुका था तैयार हैरी ने बाकी दोनों से पूछा उसका हाथ दरवाजे के हैंडल पर था उन लोगों ने सिर हिलाया उसने दरवाजा खींचकर खोला अगले कमरे में इतना अंधेरा था कि उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था परंतु जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा कमरे में अचानक रोशनी हो गई और उन्होंने एक अजीब दृश्य देखा वे लोक शतरंज के एक बड़े बोट के किनारे पर काले मुहरों के ठीक पीछे खड़े थे जो सभी उनसे ऊंचे थे और ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें काले पत्थर से तराशा गया था उनके सामने कमरे में काफी दूरी पर सफेद मोहरे नहीं, नहीं थे अब हम क्या करेंगे हैरी फुसफुसाया। यह स्पष्ट है नहीं क्या रोन ने कहा हमें खेलते हुए कमरे के पार जाना है सफेद मोहरों के पीछे उन्हें एक और दरवाजा दिख रहा था कैसे हरमाइनी ने घबराते हुए पूछा रौन ने कहा मुझे लगता है कि हमें शतरंज के मोहरे बनना पड़ेगा वो एक काले घोड़े के पास गया और उसने घोड़े को छूने के लिए हाथ बढ़ाया तत्काल पत्थर में जान आ गई घोड़े ने जमीन पर टाप मारी और घुड़सवार ने अपना हेलमेट लगा सिर नीचे झुकाकर रॉन की तरफ देखा क्या हमें पार करने के लिए आपके साथ शामिल होना पड़ेगा सर काले घुड़सवार ने सहमति में सिर हिलाया रौन बाकी दोनों की तरफ मुड़ा इसके लिए सोचना पड़ेगा उसने कहा मुझे लगता है हमें तीन काले मोहरों की जगह लेनी होगी हैरी वो हरमायनी शांत रहे और रॉन को सोचते हुए देखते रहे आखिरकार उसने कहा अब तुम लोग बुरा मत मानना पर तो तुम दोनों को ही इतनी अच्छी तरह से शतरंज नहीं आती हम बुरा नहीं मानेंगे। मानेंगेरी ने जल्दी से कहा हमें सिर्फ यह बता दो कि हमें क्या करना है ठीक है तुम उस ऊँट की जगह ले लो और हरमाइनी तुम उसके बगल में उस हाथी की जगह पर चली जाओ और तुम मैं घोड़ा बनूंगा रोन ने कहा ऐसा लगा जैसे शतरंज के मोहरे उनकी बात सुन रहे थे क्योंकि इन शब्दों पर एक घोड़ा एक ऊंट और एक हाथी सफेद मोहरों की तरफ पीट करके मुड़े और बोर्ड के बाहर चल दिए वे अपने पीछे तीन खाली जगहें छोड़ गए जहाँ हैरी रौन हमायनी खड़े हो गए शतरंज में सफेद मोहरे हमेशा पहली चाल चलते हैं रॉन ने कहा और बोर्ड को देखा हाँ देखो एक सफेद प्यादा दो घर आगे बढ़ गया रोन ने काले मोहरों को आदेश देना शुरू किया मोहरे चुपचाप वहां से चले जाते थे जहां वह उन्हें भेजता था हैरी के घुटने कांप गए थे अगर वे हार गए तो क्या होगा? हैरी, दाईं तरफ चार घर तिरछे चलो। उन्हें पहला असली सदमा तब लगा जब दूसरा घोड़ा पिट गया। सफेद वजीर ने उसे फर्श पर पटक दिया और खींच कर बोट से दूर कर दिया जहां वो औंधे मुंह खामोश पड़ा रहा मैंने जानबूझकर ऐसा होने दिया रॉन ने कहा जो थोड़ा विचलित दिख रहा था इससे तुम उस ऊँट को मार सकते हो हरमाइनी आगे बढ़ो हर बार जब भी उनका कोई मोहरा पिटता था सफेद मुहरे कोई दया नहीं दिखाते थे जल्दी ही दीवार के पास बेहोश काले मोहरों की लाइन लग गई दो बार रौन ने समय रहते देख लिया कि हैरी और हमायनी खतरे में थे वह खुद बोर्ड पर कूदता हुआ गया और उसने लगभग उतने ही सफेद मोहरे मार डाले जितने काले मोहरे उन्होंने गंवाए थे हम लोग लगभग वहां पहुंच गए हैं वह अचानक बुद्ध मुझे सोचने दो मुझे सोचने दो सफेद वजीर ने अपना भावहीन चेहरा उनकी तरफ मुड़ा हाँ रोन ने धीरे से कहा यही इकलौता रास्ता है मुझे मरना होगा नहीं, हैरी और नहीं यह शतरंज है ने पलट कर कहा कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है मैं कदम आगे बढ़ूंगा और वजीर मुझे पीट देगा इसके बाद तुम राजा को शह दे सकोगे हैरी परंतु तुम इस ने रोकना चाहते हो या नहीं रॉन देखो अगर तुम जल्दी नहीं करोगे तो पत्थर पर पहले कब्जा जमा लेगा इसके अलावा कोई चारा नहीं था तैयार रॉन ने पूछा उसका चेहरा पीला परंतु संकल्प से भरा था मैं चलता हूँ और हाँ एक बार तुम जीत जाओगे तो ज्यादा देर मत करना वह आगे बढ़ा और सफेद उस पर झपट्टा मारा। उसने रॉन के सिर पर अपने पत्थर के हाथ से इतनी तेज वार किया कि वह फर्श पर लुढ़क गया हरमाइनी चीखी परंतु वो अपने चौखाने में ही खड़ी रही सफेद वजीर ने रॉन को घसीट एक तरफ रख दिया ऐसा लग रहा था जैसे वो बेहोश हो गया था कांपते हुए हैरी पाई तरफ तीन घर चला सफेद राजा ने अपना मुकुट उतारा और हैरी के कदमों में डाल दिया वे जीत गए थे शतरंज के तरफ एक बार निराशा से देखने के बाद हैरी और हमी दरवाजे से होते हुए भाग कर अगले गलियारे तक गए क्या होगा अगर वह उसे कुछ नहीं होगा हैरी ने खुद को विश्वास दिलाने की कोशिश करते हुए कहा तुम्हें क्या लगता है आगे क्या होगा हमने स्प्राउट के जादू को पार कर लिया है यानी शैतानी फंदा फ्लिटविक ने चाबियों पर जादू किया होगा मैगोनिकल ने शतरंज के मोहरों को जिंदा करने के लिए उनका रूप बदला होगा अब कुरिल का है और स्नेप का। वे लोग अगले दरवाजे तक पहुंचे ठीक है हैरी फुस फुस आगे बढ़ो हैरी ने दरवाजे को धक्का देकर खोला एक बुरी सी बदबू उनके नथुनों में भर गई जिसकी वजह से दोनों को अपनी नाक पर कपड़ा रखना पड़ा पानी भरी आंखों से उन्होंने देखा कि उनके सामने फर्श पर एक दैत्य पड़ा था जो उससे भी बड़ा था जिससे उनकी भिड़त हुई थी इस दैत्य के सिर पर खून भरा घूम था मुझे खुशी है कि हमें इससे नहीं लड़ना पड़ा हैरी फुसफुसाया, जब उन्होंने सावधानी से उसके विशालकाय पैर को लांगा चलो मुझसे तो सांस भी नहीं लेते बन रहा है उसने अगला दरवाजा खींचकर खोला दोनों की हिम्मत नहीं हो रही थी कि देखे आगे क्या है परन्तु उसके अंदर कोई बहुत डरावनी चीज नहीं थी सिर्फ एक टेबल थी जिस पर सात अलग अलग आकार की बोतलें एक लाइन में रखी थी स्नेप का जादू हैरी ने कहा हमें क्या करना होगा उन्होंने जैसे ही दहलीज पार की तुरंत उनके पीछे वाले के सामने जलने लगी। यह आग नहीं थी बल्कि जामुनी रंग की आग थी। इसी आगे जाने वाले में काली लपटे उठने लगी वे फंस चुके थे देखो हरमायनी ने बोतलों के पास रखा कागज का एक रोल उठाया उसे पड़ने के लिए हैरी ने हरमाइनी के कंधों के ऊपर से झाँका खतरा तुम्हारे सामने है तुम्हारे पीछे है सुरक्षा अगर खोज पाओ तो हम में से दो करेंगी तुम्हारी सहायता हम साथ में से एक ले जाएंगी तुम्हें सिर्फल वाइन है, है खड़ी चुन लो अगर तुम यहाँ पर हमेशा नहीं रहना चाहते लाचार चुनाव में मदद करने के लिए हम तुम्हे सुराग देते हैं चार पहला जहर कितना भी चतुराई से छुपाने की कोशिश करे हमेशा मिलेगा उल्टे हाथ पर नेटल वाइन के दूसरा दोनों सिरों पर जो बोतले हैं, वे अलग ही हैं, परंतु आगे जाने के लिए वे तुम्हारे दोस्त नहीं हैं। तीसरा जैसा तुम देख सकते हो अलग सबका आकार है न सबसे छोटी न सबसे बड़ी के अंदर मौत का सामान है चौथा बाईं और दाईं तरफ से दूसरी स्वाद में जुड़वा है हालांकि वे पहली नजर में दिखती अलग है हरमैनी ने एक लंबी आ भरी और देख कर हैरान रह गया कि वो मुस्कुरा रही थी यह वह आखिरी चीज थी जो वो इस समय करने के मूड में था बहुत बढ़िया हरमानी ने कहा यह जादू नहीं है यह तो तर्क शक्ति की परीक्षा है एक पहेली है बहुत से महान जादूगरों में रत्ती भर भी तर्क शक्ति नहीं होती वे यहाँ पर हमेशा के लिए फंसे रह जाते और हम लोग भी फंस रहे हैं है ना बिल्कुल नहीं हरमानी ने कहा हमें जिसकी जरूरत है वो सब यहाँ इस कागज पर लिखा है सात बोतले है तीन में जहर है दो में शराब है एक हमें काली आग के पास सुरक्षित ले जाएगी और एक जामुनी आग में पीछे ले जाएगी परंतु मैं पता कैसे चलेगा कि हमें कौन सी पीना है मुझे एक मिनट सोचने दो हरमायनी ने कागज को कई बार पढ़ा फिर वह बोतलों की लाइन के सामने इधर से उधर घूमती रही और उनकी तरफ इशारा करते हुए बुदबुदाती रही। आखिरकार उसने ताली बजाई समझ में आ गया उसने कहा सबसे छोटी बोतल हमें आगे ले जाएगी आग के पार यानी पत्थर की तरफ ले जाएगी हैरी ने छोटी बोतल की तरफ देखा इसमें तो हमें हम से एक के लिए ही पर्याप्त रस है उसने कहा यह तो मुश्किल से एक घूट होगा उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा कौन सी तुम्हें जामुनी लपटों के पास ले जाएगी हरमानी ने लाइन में दाएं तरफ रखी गोल बोतल की तरफ इशारा किया ठीक है तुम इसे पी लो हैरी ने कहा नहीं सुनो वापस जाओ और रॉन को ले लो उड़ने वाली चाबियों के कमरे से जादुई झाड़ू को उठाओ और झाड़ू की मदद से तुम लोग चोर दरवाजे से बाहर निकलकर फ्लफी के पास निकल जाना सीधे उल्लू खाने जाओ और हेडविक को डम्बल के पास भेज दो हमें उनकी जरूरत है मैं स्नेब को कुछ समय तक तो रोक सकता हूँ परंतु सच कहा जाए तो मैं उसकी टक्कर का नहीं हूँ परंतु हैरी मान लो अगर है हरमाइनी के होठ कापे वो अचानक हैरी की तरफ लपक कर आई और उसे अपनी बाहू में भर लिया हरमाइनी हैरी तुम जानते हो तुम कमाल के जादूगर हो जब हरमाइनी ने उसे छोड़ा तो हैरी ने बुरी तरह शर्माते हुए कहा उतना अच्छा नहीं जितनी तुम हो मैं हरमायनी ने कहा किताबें और चतुराई दुनिया में इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें होती हैं हैरी दोस्ती और बहादुरी और हैरी अपना ध्यान रखना पहले तुम पियो हैरी ने कहा तुम्हें भरोसा है किस बोतल में क्या है है ना बिल्कुल हरमायनी ने कहा उसने कोने वाली गोल बोतल में एक लंबा गुट पिया और काहर तो नहीं है, हैरी ने चिंता से पूछा नहीं परंतु ये बर्फ की तरह ठंडी है जल्दी जाओ इससे री ने गहरी सांस और सबसे छोटी बोतल उठा ली वह काली लपटों का सामना करने के लिए मुड़ा मैं आ रहा हूँ उसने कहा और छोटी बोतल को एक घूट में ही पूरा पी डाला सचमुच ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में बर्फ बह रही हो उसने बोतल नीचे रखी और आगे चल दिया उसने हिम्मत जुटाई, देखा कि काली शरीर को चूम रही थीं, परंतु उसे उनका पता तक नहीं चला एक पल के लिए तो उसे उस काली आग के सिवाय कुछ नहीं दिख रहा था फिर वो दूसरी तरफ पहुंच गया आखिरी कमरे में वहां पर कोई पहले से ही था परंतु वह स्नेप नहीं था वह वो वोल्डे मॉट भी नहीं था